जाइए भाई आपके कान खुला रखिए तो मैं बोलता हूँ वो सुन लेंगे खड़े रहने से क्या फायदा है जब सब कहते हैं कि बेच जाओ तो सबको बेच जाना ही चाहिए और जो इस बगल में है उनका तो धर्म हो जाता है कि बेच जाना नहीं तो यहाँ तो इतनी जगह पड़ी है उसको देख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं यहाँ रहने की क्या आवश्यकता भी हो सकती है आप लोगों ने आज जो भजन सुन लिया ओम मुझको तो बहुत प्रिय भजन है और जब अच्छे कंठ से गाया जाता है तो उसके अर्थ तो कोई बदल नहीं सकते हैं लेकिन हमारे हृदय पर और हमारे दिल पर उसका बड़ा असर होता है ऐसा मेरे लिए तो है और वो भजन क्या है कि वो द्रौपदी की जो प्रसिद्ध प्रार्थना है उसका अनुवाद है और अनुवाद भी जिन्होंने किया है वो भी भक्त हैं और अच्छे मधुर सुर में वो खुद भी गा सकते हैं और लिखा भी ऐसे शब्दों में है अगर आप लोग इस भजन को देख लें और पीछे कंठ करें तो आपको पता चल जाएगा तो द्रौपदी की प्रार्थना और तो मशहूर प्रार्थना है भजन हाँ हाँ गजें हाँ तो भूल जाता था ठीक बात है वो गजेंद्र मोक्ष है लेकिन मेरे कानों में द्रौपदी की प्रार्थना भी गुंज रही है तो लेकिन उसमें उसका भी थोड़ा चीज़ तो थो आ जाती है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है बात ठीक है क्यों गजेंद्र मोक्ष है तो गजेंद्र मोक्ष वो हमारे साहित्य में ऊँचा प्रकार का वो साहित्य है और उसमें भी इतना माधुर्य भरा है कि उसकी कोई कोई गिनने गिनती नहीं हो सकती है तो उसमें तो ऐसा होता है कि जब हार जाते हैं हार जाते हैं तो किसी क्या करें किसको अपने अपने अपने बल से तो कुछ काम नहीं हो सकता है ये गजेंद्र है और उसका नाम भी गजेंद्र दिया है वो क्या करें और ग्रह है उसको तो पकड़ना चाहता है तो उस वक़्त क्या किया जाए तो वो भगवान का शरण दे देता है वही हाल हमारे हैं ऐसा समझो कि आज हमको तो ऐसा लगता है कि हाँ अब तो हम हार गए हम तो हारे नहीं हैं अगर हम ईश्वर का सहारा लेते हैं और समझते हैं कि ईश्वर तो हर जगह पे पड़ा है तो हमारे पास भी पड़ा है लेकिन बात यह है ईश्वर तो आपके पास भी पड़ा है मेरे पास भी पड़ा है लेकिन जो जानते नहीं है कि उनके पास पड़ा है उसको ईश्वर सहाय भी नहीं देता है ऐसा ईश्वर का बड़ी बात है उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन जो जानता है समझता है और से जानता है कि ईश्वर तो मेरे पास पड़ा है वो कभी हारता ही नहीं है तो वो हाल गजेंद्र के हुए वो तो पुकारता है क्योंकि वो भूल गया है कि ईश्वर तो गजेंद्र के पास भी पड़ा है सबके पास पड़ा है लेकिन वो सीखता है कि अभी तो मैं चला जाता हूँ और ईश्वर एक मनुष्य को ईश्वर ने बनाया भी ऐसा है कि जब वो डूब रहा है तब ही ईश्वर को पुकारता है और जब अमन चमन है उसके पास लाखों पैसे पड़े हैं नौकर पड़े हैं जो करना चाहिए वो मिलता है सब कुछ मिलता है तब किसे ईश्वर को क्यों पुकारे ये बन गया है वो ईश्वर का खेद है मनुष्य बन गया है लेकिन सब कुछ नहीं है तब उसके लिए ईश्वर पड़ा है तो आप समझें कि तो अगर हम मानते हैं कि तो अभी हमारा सब कुछ लूट गया है हमारा सब कुछ तो लूटा भी नहीं है लेकिन हम माने कि ईश्वर हमारे लिए पड़ा है तो हमारे लिए खैर है अभी देखिए वो मैंने आपको कल सुनाया कि सर ऋषि रामस्वामी आय सी पी राम वो तो त्रावण कौर की दीवान है बहुत विद्वान आदमी है मैंने आपको कहा उन्होंने देखा वो तो तार चले जाते हैं ना रेडियो भी आज तो जाता है तो उन्होंने सुन लिया कि मैंने क्या कहा था उनको चोट लगी तो उन्होंने लंबा चोला तार में उसको भेज दिया उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं लेकिन एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी है जिससे पता चल जाता है तो वो चीज़ वो बुरी चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ जो रावणकोट की कांग्रेस है उसके जो लोग हैं उनको उनको मिलने नहीं देते हैं उनका सरघर्स भाषण वगैरह सब बंद कर दिया है तो वो तो खा गए उसका बुरा रखता है मुझको कि ऐसा बड़ा आदमी वो इस तरह से क्यों करता है और पीछे उसमें लिखा है कि वो द्रावण कौर तो हमेशा से आज़ाद रहा है किससे आज़ाद रहा रावण कौर और उसके माननी क्या जब हिंदुस्तान में वो तो हम नहीं कबूल करेंगे कहेंगे कि हिंदुस्तान हमेशा एक ही बन कर रहा है हिंदुस्तान में तो इतने राजा छोटे छोटे हो गए थे और उन्होंने सब हिंदुस्तान का टुकड़ा कर लिया था हकीकत यह है कि उस वक़्त हम मानते थे हमारे भजन में था हमारे शास्त्र में वो महाभारत में है तो और पीछे ऋषि मुनियों ने बना दिया, हर जगह पे यात्रा का स्थान लगा दिया और इस तरह से कि एक हिंदुस्तान है वो एक हिंदुस्तान दूसरा था लेकिन राज प्रकरण में एक हिंदुस्तान है तो कहते हैं कि अशोक महाराज के वक़्त में था चंद्रगुप्त के वक्त में कुछ था और ये सब हुआ तो सही लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों ने एक कन्याकुमारी से तो कश्मीर तक और वहाँ डिब्रूगढ़ से तो कराची तक एक ही हाफिम रहा और उनका ये बन गया वो उन्होंने कोई हमारा भला करने के लिए किया ऐसा तो मैं तो कबूल नहीं कर सकता हूँ लेकिन भला के कुछ भी काम अपना राज फिर करने के लिए किया उसे हमें क्या लेकिन जो उन्होंने किया उसको हम भूल तो नहीं सकते हैं तो बच्चे हमने सीख लिया कि हिंदुस्तान तो एक है तो वो ऐक्य है उसमें त्रावणकोर आज़ाद नहीं था खूबी की बात ये उसके पहले तो त्रावणकोर था इस तरह से यहाँ जाओ तो बीकानेर था जोधपुर था उदयपुर था क्या था और क्या नहीं था उसका हमें क्या पता है लेकिन वो आज़ादी तो एक पड़ी थी क्या थी वो भी वो भी कोई लोगों के आज़ादी नहीं थी आपस आपस में लड़ने लर, की आज तो लोग का राज हो गया और राजा वो तो रैयत बन गए हैं ऐसे मौके पर ये कहना कि हम तो हमेशा से आज़ाद होते आए हैं तो आज भी हम आज़ाद होते हैं आज हो नहीं सकते थे थे और पीछे तो वो अंग्रेजों के गुमास्ता बने मैं गुमास्ता कहता हूँ तो वो जो जो छत्रपति रहते हैं जो साम्राज्य सम्राट रहता है उसके मातेहट जो खंडिया राजा रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं उनके मातेहट रहते हैं तो मैं इसलिए मैंने कह दिया कि कटु शब्द ऐसा कहो लेकिन वो शब्द सचमुच से तो कटु नहीं है तो उसके मातेहट रहते उनके गुमास्ता जैसे पड़े थे उनका आज कहना कि जब हिन्दुस्तान अजहद बन गया है करीब करीब बन गया है उस वक़्त के ना कि नहीं हम तो बिल्कुल आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद रहेंगे रह नहीं सकते हैं मैं आपको कहता हूँ ये बात गलत है वो तो मेरे तो दोस्त हैं वो मैं कबूल करना चाहता हूँ और वो बहुत विद्वान है वो भी कबूल करता चाहता हूँ वो विशिष बसंत के शिष्य वो भी ठीक बात है और कांग्रेस में एक वक्त थे वो सब सही लेकिन मेरा लड़का हो बाप हो माँ हो पत्नी हो उससे मुझको क्या है लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल गलत है गलत चीज़ को मैं कैसे कह सकता हूँ वो ठीक है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो कोई ठीक उन्होंने किया है ऐसा नहीं है और आज कोई राजा इस तरह से कहें कि नहीं मैं आज़ाद हूँ तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आज़ाद हिंद सारा का सारा बनता है उसका सामना वो करना चाहते हैं ऐसा करना ही नहीं चाहिए तो इसलिए मैं तो सब राजा लोग हैं उनको उनको प्रार्थना करूंगा और मैं तो वो सर सी राम स्वामी को भी कहता हूँ कि अभी आप वो तख्त पर से उतरिए और लोगों का को साथ लें और कहें कि अभी आपका राजा में नहीं हूँ जो राजा कहा जाता है वो नहीं राजा है वो आपकी प्रजा बन जाता है और आपके आप जो तो प्रावन काल के लोग हैं या तो दूसरी तरह से उनके हम गुमास्ता हैं उनके हम खादिम बन जाते हैं तो वो सच्चे खादिम बनेंगे जब वो अंग्रेजी सल्तनत के गुमास्ता बने कहो या तो कहो कि खंडिया राज बने तब तो वो दूसरी भक्त आज वो तो फख्र की बात उनके वो कोई फख्र की बात नहीं थी मान लिया वो दूसरी बात है लेकिन उसमें क्या फख्र की बात थी कि अंग्रेज ने मुझको ले लिया और मुझको पीछे दे दिया मेरे पास से वो थोड़ी थोड़े पैसे ले लिए और मुझको एक मेरी रैय है उसको मारने की का भी हत्या दे दिया उसके पास से छीन देने का अखत्या दिया उसमें कौन सी फख्र की बात थी मैं तो कहता हूँ तो उसमें तो शर्म की बात थी अभी वो शर्म की बात छूट जाती है छूट क्यों जाती है उनके उनके करने से नहीं लेकिन आप लोगों के करने से आप लोगों ने जुखारी की आप लोगों ने जो, जो त्याग किया बहादुरी बताई इसलिए अभी ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान आज़ाद बन जाता है ऐसे मौके पर किसी का भी कहना कि नहीं उन्हें आज़ाद बन कहता हूँ कि शर्म की बात है ऐसे नहीं होना चाहिए इसी और पीछे ऐसे मौके पर कहना कि हाँ अगर हिंदुस्तान अखंड सा था तब तो मैं समझ सकता था लेकिन अभी तो हिंदुस्तान के टुकड़े बन गए हैं ऐसे मुकबर में भी असार बन जाऊँ ये कितना बुरा लगता है कि एक आदमी माना के गिर जाता है हम तो कोई गिरने वाले है नहीं गिरे भी नहीं है लेकिन जो गिरा है उसको पाटो लगाना और उसको कुचल डालना ये कोई कोई शराफत है मेरे ने कहा शराबत नहीं है तो इसलिए मैं सब राजा लोगों को कहना चाहता हूँ क्या आप तो शरीफ बन जाइए हिंदुस्तान आज़ाद तो बन रहा है अरे हिंदुस्तान का दो टुकड़ा होता है या तो कहो कि तीन चौथाई और एक चौठाई है कुछ भी हो वो दूसरी बात है उसके साथ राजा लोगों को या तो किसी को वास्ता नहीं है वो हमारी घटी बात पड़ी है उसका जो फैसला भगवान को करना होगा वो करेंगे लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है उससे उस, उस वक़्त किसी आदमी को ये कहना कि नहीं हम तो जो हिंदुस्तान को का टुकड़ा करने वाले हैं वो हो नहीं सकता है और होने वाली चीज़ नहीं है इतना सब राजा लोगों को समझना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे और हिंदुस्तान में एक नक, निकम फिसाद पैदा नहीं करेंगे ये तो एक बात है दूसरी बात आज मेरे पास वो रावल पिंडी से कुछ भाई आ गए थे तो उन्होंने तो दुख से अपने अपनी दर्द की कहानी मुझको सुने तो मैंने उसको एक चीज़ पूछ ली पूछना ही चाहिए था मुझको कि वो तो रावल पिंडी में क्या हो गया वो तो मैं जानता हूँ उन्हीं के किसान से मैंने समझ लिया था और ये सुरचिताबेन तो यहाँ पड़ी ही है कृपलाणी जी की धर्मपत्नी, उन्होंने भी मुझको कुछ सुना दिया है और वो वहाँ रावणपिंडी में चली गई थी तो मैं तो जानता हूँ वो भी जानते थे कि मैं जानता हूँ लेकिन तो भी उनसे रहा नहीं गया तो उसको कहा कि थोड़ा आकर वहाँ देख तो लीजिए तो मैंने कहा कि जब मैं समझ जाऊंगा कि मुझको आना चाहिए तो मुझको कोई रोकेगी नहीं ताकत लेकिन आज तो मैं नहीं कह सकता हूँ अच्छा मैं चला आता हूँ तो वो तो कर दिया लेकिन मैंने कहा कि एक चीज़ तो मुझको सुनाइए और जो आप जवाब देंगे मैं जनता को भी कह सकता हूँ तो कि उन्होंने कहा का नाम से कह सकते हैं तो मैंने ये पूछा उनको कि अब तो तो, तो मुसलमान भाई लोग जेना चाहते थे वो मिल गया उनको करीब करीब कहो कि सबका सब नहीं मिला लेकिन वो चीज़ तो वही मिली वो मिली है तो अभी मुसलमान अभी आपके साथ किस तरह से चलते है? वहां तो मुसलमान से तो भरा है रावलपिंडी से काफ़ी हिंदू चले गए काफ़ी औरत तो चली गई काफ़ी सिख वो भी चले गए लेकिन थोड़े पड़े हैं वहाँ थोड़े पढ़े हैं और पड़े हैं बैठे हैं क्या हमारा क्या होगा उसकी परवाह नहीं है उसको अच्छा लगता है कि वो वहाँ पढ़े तो मैंने उसको पूछा तो दुख तो से उन्होंने जो कहा है वो मुझको कहना पड़ता है आपको वो तो कहते हैं कि जब तक ये तय नहीं हुआ था तब तो कुछ भी तो ठीक था अभी तो वो जो हैं वो बड़ी टकबरी करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि हाँ अभी तो हम बताने वाले हैं कि वो पाकिस्तान क्या चीज़ है और मुसलमान के मातेहत और उनके ग़ुलाम होकर उनको रहना होगा और पीछे दूसरा बात तो दूसरी बात है उसमें उसको तो उसको छोड़ देना चाहता हूँ तो ऐसी बात वो करते हैं तो मैंने कहा कि मैं कह दूँगा और मैं आपको क्यों सुनाता हूँ वो क्योंकि इस मार्फ़त मेरी आवाज़ सब मुसलमानों तक पहुंच जाए थेना साहेब तक तो वो पहुँचने वाली है लेकिन सब मुसलमानों की तक पहुंच जाए उसका नतीजा में क्या चाहता हूँ कि वो खुद मुझको डांटे कि वो तो उसको कहता है ऐसी बात भी तो कर देता है मुझको डांटेंगे तो अच्छा है डांटेंगे तो तब ना कि वो जो बात उन भाइयों ने मुझको सुनाई है वो वो गलत बात है अगर अगरचे वो कहते हैं कि हमारा नाम दे सकते हैं मेरे पास नाम पड़ा है वो कहते हैं कि हम तुझको उसको दूसरे आदमी ने सुनाई है वो बात नहीं कहते हैं लेकिन हमने अपने कानों से सुनी देखी हमको कहा वो बात सुनाते हैं अभी इस बात को मैं फेंक कैसे सकता हूँ मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई ऐसे बदतमीज मुसलमान पढ़े होंगे तो हिंदू कहाँ ऐसे नहीं पढ़े वो भी पढ़े हैं सब जगह पर भरे बुरे आदमी रहते हैं तो बदतमी चंद मुसलमानों ने ऐसे कह दिया ऐसा सारे के सारे मुसलमान जितने पंजाब में पड़े हैं वो ऐसा ही मानते हैं ये भरी बात हो जाती है तो इसलिए मैं कहता हूँ उसका सबब भी यह है कि वो मुझको डांटे अगर मुझको दोस्त मानते हैं तो डांटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है लेकिन मुझको कहने की जरूरत तो रह जाती है कि वो बात जो कही वो उन्होंने कही वो तो होगा लेकिन हम तो उसको कहना चाहते हैं और सारे बस पंजाब में ऐलान कर ले पंजाब में तो आ सकता है और देख ले कि अभी वहाँ कोई भी मुसलमान हिंदू क्या सिख क्या औरत है मरद है बच्चा है उसको कोई छूटा है ये मैं सुनना चाहता हूँ कभी न कभी तो मुझको वो सुनना चाहिए अगर वो मैं नहीं सुनता हूँ तो नतीजा क्या आता है कि वो पाकिस्तान तो बनता है ना, लेकिन कुछ बनता नहीं है हम ऐसे के ऐसे रह जाएं, ऐसे के ऐसे हम बेवकूफ़ी बनते रहें तो मुझे बना क्या क्या कि भाई अब पाकिस्तान होना चाहिए वो दे देते हो गया अभी काम अभी तो बताओ तो सही कि सचमुच वो पाकिस्तान वो पाक जगह रहेगी वहाँ हिंदू के लिए और ख्रिस्टियों के लिए उनके लिए वही जगह है कि जो आपके लिए है वो है कि उनके लिए कुछ भी थोड़ी सी भी सही भले तो आपसे उतरती जगह है तब पीछे मैं कहता हूँ कि तब ये हुआ कि वो सरदार बने और दूसरे आदमी है वो उनके ग़ुलाम नहीं तो नौकर बने जो कुछ भी कहना चाहते हो कहें लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जमाने में कोई भी विधर्मी हो उसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हमसे तो नीचे ही रहना चाहते हैं इतना तो उनको कबूल करना पड़ेगा मैं कहता हूँ वो कबूल नहीं कर सकता है और तब वो बुरी बात है और मैं उम्मीद ये रख के बैठा हूँ कि बुरी बात ना हो लेकिन वो सही हो बुरी बात है ऐसा समझकर मैंने कहा कि मैं तो उसमें शरकत नहीं दे सकता लेकिन बुरी बात वो बुरी नहीं है और अच्छी है ऐसा साबित करना वो तो उनके हाथ में है ना तो तब मैं उनकी सलामी करूँगा और मैं कहूँगा कि मैंने जो माना था वो मेरी मूर्खता थी आप तो वो जो सीधी सीधी बातें कहते थे और कहना चाहते थे कि हम देख तो लो कि अगर हम जिस जगह पे हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की वहाँ कितनी ख़ूबी से हम काम करते हैं कि वहाँ हिंदू अपना मंदिर रखे वो वो सिखे गुरुद्वारा रखे पारसी अज्ञानी रखे वो तो मैंने कह दिया वो दोबारा मैं क्या कहना चाहता था ये मैं सुनना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ तब तो मुझको ऐसा ही लगेगा कि भले हुआ कांग्रेस ने भले भले किया मुसलमान भले लड़े जो कुछ भी हुआ और माउंट बैटन साहब ने भी बड़ा भला काम भला काम कर दिया लेकिन अगर वो नहीं होता है तो मुझको तो माउंट बैटन साहब के लिए भी शक आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया इतना बड़ा एडमिरल और उनसे इतनी बर्दाश्त नहीं हो सकी कि अगर हिंदुस्तान में कुछ भी होता है कम से कम हम तलवार के जरिए से जो करना चाहते हैं उसके माथेहत नहीं करेंगे लेकिन किया किया तो उन्होंने ऐसा ही समझ करना क्योंकि कांग्रेस मान गई वो लीग वाले मान गए कि अच्छा ये सही लेकिन होने दो तो सब को मैं कहूँगा कि वो ईश्वर का उसमें हाथ था बलमन सा भलाई के लिए ही हुआ है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ और ऐसा हूँ और ऐसा करने में आप लोग भी वही इबादत करें इतना ही आज तो मैं कहूँगा क्योंकि आज मुझको दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ क्या हो रहा है इसकी आप फिकर न करें वो भी मैं कह दूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो तो चल रहा है वो चलता रहेगा अखबारों में कल आप देख भी। देखने के बाद